महाभारत आदिपर्व चतुशत्ंशोध्याय जन्मे जन्मेजय का राज्याभिषेक और विवाह सौ तेतथा ते तथा मंत्रणों दृष्ट भोगे न परिवेष तम वदना सर्वे दुखिता उग्र शर्वाजी कहते हैं सोनक जी मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देख अत्यंत दुखी हो गए उनके मुख पर छा गया और वे सब के सब रोने लगे तम तो नाद ततः मंत्रि प्रदुद्रुव अंत आकाशेनागमदुत श्रीमंत इव कुर नभस पद्म तक्षक पन्नग्रेष्ठ भृशम शोकपरायण तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग चले उन्होंने देखा लाल कमल कांति वाला उस अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा खींचा हुआ चला जा रहा है। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देख वे राजमंत्री अत्यंत शोक में डूब गए तथस्तुत अग्निनामृतम प्रदीप्यमान भोगिना पपात राजा तो व राजमहल सर्प के विषजनित अग्नि से आवृत हो धू धू कर जलने लगा यह देख उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए की भांति धरती पर गिर पड़े तथो नृपे तक्षकजसते प्रयुज्य सर्वा पर सत्िया सुचोंजपुरता तथा तस्य नृप्शन्मंत्रि नृपंशतुत प्रचक्रे सर्वे पुर्वासीनो जनाम जमाु तम मित्रघाति कु्रवीर जन मे जयं जना तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनके समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण राजपुरोहित उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पूर्वासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को जिसकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी राजा बना दिया कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे सबालावाज मत नृपोत्तम सह ते मंत्री पुरोहित सदा स सा सराज्यम कुरपुंगग्रजो यथाश वीर प्रपिताम स्था बचपन में ही नृपश्रेष्ठ जन्मेजय की बुद्धि बुद्धिश्रेष्ठ पुरुषों के समान थी अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुुश्रेष्ठ वीरों के अग्रगण्य जन्मेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे तथा तत सुराजान समेते काशिपम वोष्टमार्थम वर याम्य प्रचक्रम हो राजमंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं तब उन्होंने काशीराज सुवर्ण वर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की तत स राजा प्रदद व पुुष्टमा गुरु प्रवीराज परीक्षत स चा पिताप्य तो भवन न ना चांद नारी क्वचिन काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्ट माँ का विवाह कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर जनमेजय के साथ कर दिया ने भी वपुष्ट माँ को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों की ओर कभी अपने मन को नहीं जाने दिया सरस फुल्ले सुबने सुच बही प्रसन्न चेता विजहार विजवान तथा स राजन्यवरोप्यूरवा राजाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी जनवेजय ने प्रसन्नचित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प उपवनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज ने किया था वपुष्टमा पुष्टमा चापिवर पथिव्रता प्रतीत रूपा समुवाप्य भूपति भावे नाम बभूवसा विहार काले स्वरोध सुंदरी व पुष्टमा थी उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था वह राजा के अंतपुर में सबसे सुंदरी रमणी थी राजा जन्मेजय को पति रूप में प्राप्त करके वह बिहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी इस श्री महाभारते आदि आस्तिक परवणी जन्मे जयराज्याभिषेक चतुचत्ध्याय